इधानीम आनंदमय कोशत्वन उपाय आनंदमय कोशत्व विवक्षित कारण शरीर कारण शरीर अज्ञान है वही प्रियमोद प्रमोदबुद्धि वृत्ति विसिट कारण आनंदमय कोश गया है उसका विवेचन आत्मा से पृथ्वक समझने के लिए उपाय कहते हैं सस्यंत त्मनोन्वय व्यतिरेकस्वात्में सशक्त्यन भाषनम समाधु सुश्रुति अभानी तो आत्मनो भानम अन्वय जो समाधि अभ्यास करेंगे उसमें सुश्रुति अज्ञान का भान नहीं होगा सुश्रुति का भान नहीं होने पर भी आत्मनो भानम आत्मनोभ समाधि अवस्था के साक्षी रूप से तब तो उठने के बाद कहता एतादश काल समायित हो हम इतने समय एतावान काल में समायित था तो समाधि काले में आत्मा का स्पुरन होता है यही सुस्वती और समाधि में भेद है सुरस्वती अवस्था में आत्मनो भानम आत्मा का भान होता है सुरस्वती का भान नहीं होगा सुरस्वती का व्यतिरिक्त हो गया सुरस्वती का भान नहीं होता है किंतु आत्मा का भान होता है वो हो गया अन्वय आत्मा का समाधु समाधि अवस्था में सुश्रुति के भान नहीं होने पर भी आत्मा का भान होता है वह आत्मा का अन्वय है और व्यतिरिक व्यतिरिक वही समाधि अवस्था में आत्मा के भान होने पर भी सुश्रुति का भान नहीं होना सुश्रुति अनव भाषण यह का गया व्यतिरिक आत्मा के भान होने पर भी सुश्रुति का भान नहीं होना ये सुश्रुति का व्यतिरिक है तो सुश्रुति का व्यतिरिक होता है आत्मा का आत्मा की अनुभूति है का व्यतिरिक्त हो जाने से जिसका कभी व्यावृति अभाव हो जाता है वो अनात्मा है मिथ्या है जिसकी अनुभूति चुछ सर्वत्र चुछ है जागृत काल में है आत्मा स्वप्न अवस्था में है सुश्रुति में है समाधि में ही आत्मा की अनुभूति है और आत्मा से भिन्न है जागर स्वप्न सुश्रुति तीनों क्योंकि जागृत अवस्था का जैसे का भाना नहीं हुआ स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था में जागृत का जैसे भावना स्थूल देह का भाना नहीं होता है ऐसे सुश्रुति अवस्था में सूक्ष्म देह का भान नहीं हुआ और समाधि में सुश्रुति का भी भान नहीं हुआ तो जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों की व्यावृति व्यतिरेक हुआ प्रार्थना की अनुभूति टीका में इससे सिद्ध होता आत्मा से अतिरिक्त जागृत स्वप्न सुश्रुति ये आत्मा में कल्पित तो है मिथ्या है समाधु वक्ष लक्षण समाधि का लक्षण आगे कहेंगे भक्ष्यमाण लक्षणम समाधि अवस्थाया सा भक्ष्यमाण लक्षण जिसका लक्षण आगे कि कहेंगे किसका समाधि अवस्था का समाधि का तो समाधि अवस्थायाम समाधि अवस्था कैसा है उसका लक्षण आगे बताएंगे समाधि अवस्था में सुश्रुत भानी समाधि अवस्था में सुसुप्त भान सुश्रुति का भान नहीं होता है सुसुप्त शब्द उपलक्षित से कारण देह रूप से अज्ञान से अप्रीत हो सुश्रुति शब्द से उपलक्षित है कारण सर्ज यहां सुश्रुति शब्द से अवस्था का नहीं कारण देह का कारण देह की विवक्षा है कारण देह रूप कारण देह कौन है अज्ञान अविद्या अनिर्वाचन आदि अविद्या रूप अज्ञान की अप्रीति समाधि अवस्था में अज्ञान की प्रतीत नहीं होती अप्रतित सत्या प्रतीत नहीं होने पर भी आत्मन तु भानम जो तू दिया है तू शब्द अवधारण अवधारण का तो निश्चय आत्मनैव भानम आत्मा का ही भान एव कार्य के लिए तू शब्द है आत्मनस्तु भान आत्मा का ही भान होता है समाधि अवस्था में और किसी का भान नहीं आत्मनैव भानम का अपना पुरान है यद अस्ति स आत्मनो अन्वय वही आत्मा का अन्वय हुआ सुरश्रुति अज्ञान के भान नहीं पर भी आत्मा का स्पुरण है भान होता है वही हो गया आत्मा का अन्वय और व्यतिरिक्त कैसे आत्मभाने आत्मन आत्मा स्फूर्तो सत्या आत्मा के स्पुरण होने पर भी सुश्रुति अनुभाषण सुश्रुति का भान नहीं होना सुश्रुति से उपलक्षित अज्ञान अज्ञान से अप्रत अप्रती वज्ञान का भान अप्रती कोई व्यतिरेक है तस् मतलब अज्ञान से अन्य व्यतिरिक में एक जो अभान है स्थल देहस्य इसको श्लोक याद रख करके ठीक है समझ ले तो सब स्थान में इस रहे? है तो सुरस्ती के भान न होने पर भी आत्मा का भान होता है वो आत्मा का अन्य हो गया और उसका विपरीत आत्मा के भान होने पर भी सुस्वुति का भान नहीं होता है तो सुस्ती का व्यतिरिक हो गया टीका नहीं अत्र प्रयोग अब अनुमान प्रयोग बताते हैं। प्रत्येक आत्मा अन्नम आदि प्रत्येक आत्मा है पक्ष अन्नमयादि भेद है साध्य अन्नम आदि से भिन्न है प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा में अन्नम आदि कोष का भेद रहेगा परस्परम व्यावर्तमान अन्नमयादि कोश परस्पर व्यावर्तमान व्यावृत हो जाते हैं अन्नमय कोष कभी है कभी नहीं है कभी अन्नमय कभी प्राणमय कभी मनोमय अवस्था में अन्नमय प्राणमय मनोमय कोई नहीं है परस्पर व्यावृत होने पर भी स्वयं अव्यावृत आत्मा व्यावृत नहीं होता है हमेशा है आदि कोष परस्पर के व्यावृति होने पर भी अभाव होने पर भी स्वयं आत्मा व्यावृत नहीं होता है हमेशा रहता है इसलिए आत्मा अन्नम आदि से भिन्न है यदि भिन्न नहीं होता अन्नमय में आदि की व्यावृति हो जाने पर आत्मा के भी व्यावृति हो जाना चाहिए किंतु अन्नमय में आदि के अभाव होने पर भी आत्मा का अभाव नहीं होता है इससे सिद्ध हुआ आत्मा उससे भिन्न है अन्नमय आदि से भिन्न है उनका परस्पर कभी कभी अभाव होता है किंतु आत्मा का अभाव नहीं होता है इसलिए आत्मा से भिन्न है अथवा उनसे आत्मा भिन्न है जैसे हम व्याप्ति बताते हैं यदि यश व्यावर्त मानस न व्यावर्तते तब ते व्य सूत्रम माला बनाते हैं कुसमय पुष्प के द्वारा ग्रंथन करते है। तो कुम एक एक कुम भिन्न भिन्न है अलग अलग कुसुम एक कुसुम यहाँ नहीं कुम यहाँ नहीं ये कुसुम यहाँ नहीं अलग अलग, -अलग कुसुम भिन्न होने पर भी सूत्र सब में है सूत्र की अनुभूति सब कुसुम के अंदर सब पुष्प के अंदर सूत्र है अब एक पुष्प यह पुष्प यह नहीं ये पुष्प यह नहीं पुष्प अभाव होता है प्रथम पुष्प द्वितीय में नहीं द्वितीय तृतीय में नहीं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में नहीं सब तो पुष्प के एक एक, एक पुष्प के परस्पर व्यावृत्ति होने पर भी सूत्र की व्यावृत्ति नहीं होती इससे सिद्ध होता सूत्र से भिन्न है पुष्प पुष्प से भिन्न है सूत्र ठीक इसी प्रकार अन्नव आदि कोषों के परस्पर व्यावृत्ति अभाव होने पर भी आत्मा का अभाव नहीं होता तो हमेशा आत्मा रहता है इसलिए आत्मा से भिन्न है अथवा अन्नव आदि कोष से आत्मा भिन्न है जैसे यद यश व्यावृत्ति मानने से अभी जिनके वृत अभाव होने पर भी स्वयं जिसका अभाव नहीं होता है वह सूत्र से भूल से भिन्न है पुष्प से भिन्न है यथा पुष्प पुष्प से सूत्र भिन्न है यथा वह खंडादि व्यक्ति है गोत्म गो बहुते है बहुत गो अलग अलग गो गो का नाम रखते कि खंड मुंड नाम रखते पुष्प खट गया तो खंड सिंग टूट गया तो मुंडा खंडादि गो व्यक्ति सब व्यक्ति खंड है ये व्यक्ति वो नहीं व्यक्ति नहीं व्यावृत्ति होती व्यक्ति की व्यावृति होती किंतु सब गो गोत्व एक है सब गो गोत्व है गोत्व जाती एक सौ में गो आदि प्रत्येक व्यक्ति की व्यावृत्ति होने पर भी गोतव एके सौ में तो गोत्व की अनुवृति सब गो गोत्व एक है और व्यक्ति अलग अलग है व्यक्तियों की व्यावृति होने पर भी गोत्व की अनुवृति होती व्यावृत्ति नहीं होती तो गोत्व से गो से भिन्न है सब गो अलग अलग गो से गोत्व भिन्न हो गया जैसे अलग अलग व्यक्ति से गोत्त भिन्न है इस प्रकार पांच कोष से आत्मा भिन्न है खंड व्यक्ति से गोत्म जिस प्रकार भिन्न है पुष्प से जैसे सूत्र भिन्न है ऐसे अन्न में आदि पांच कोष से आत्मा भिन्न है अन्वय व्यतिरकाभ्या कोष पंचका विविक आत्मनु ब्रह्माप्तिर्भवती उतम अन्वय व्यतिके द्वारा पांच कोश से बुद्धि से पृथक आत्म को समझने पर ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति होती है है ये है। अब प्रपद्यते ततो परम ब्रह्म प्रपद्यते ये कहा गया पर उसको प्रतिपादन करने वाली श्रुति वाक्य है तत्प्रति अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा इत्यादि काम तम विद्या शुक्रम अमृतमता कठश्रुति अर्थत पठति पंचकोष से विविक आत्मा ब्रह्म हो जाता है इसका प्रतिपादक श्रुति है कठोपनिषद अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा यह अंगुष्ठ है हृदय है अंगुष्ठ मात्र हृदय हृदयाकाश में पुरुष की अभिव्यक्ति होती इसे पुरुषों को कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुष ये अंगुष्ट मात्र पुरुष अंगुष्ट मात्र पुरुष अंतरात्मा ये अंतरात्मा यद्यपि आत्मा व्यापक है हृदय में बुद्धि में अंतकर्ण में उसकी अभिव्यक्ति होती हृदय तो का इतने बड़ा है उसके आदर अंतकर्ण है वह अभिव्यक्ति होती उसी स्थान पर अभिव्यक्ति होने से वो पुरुषमात्र पुरुष को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है अंतरात्मा तम विद्या शुक्रम अमृतम उसको शुद्ध अमृत ऐसा समझे ये कठोर उपनिषद है उसको अर्थ से पढ़ते श्रुति वाक्य के शब्द से नहीं उसका अर्थ इसमें है यथा मुंजादीशी कहात्मा युक्त्या समुदृत महात्मा शरीर तृतया धीर परम परम परम ब्रह्मादी यथा मुंजाद इसी का मुंज नामक तृण है कोमल उसके अंतर्गत तो सफेद रुई जैसे इसी का कोमल तृण है उसको युक्ति पूर्वक पृथक करना पड़ता है एवं आत्मा युक्तिया समुद्रत किसे सर्व तृतीया स्थूल सूक्ष्म से युक्ति से आपना समुद्रत समय को उद्धार किया गया अथा बुद्धि के द्वारा विवेचन करके पृथक निश्चित किया जाए स्थल सर्व सूक्ष्म तेनो है मेरा मेरा दृश्य मेरा होने से मैं जानने वाला हूँ उससे भिन्न है वो युक्ति से समाधार पृथ्वी करना है युक्ति से बुद्धि के द्वारा निश्चय करना तीनों सदर से आत्मा भिन्न है वृद्धारण्य के स्थान में, में आता है महामत्स्य दृष्टान्त नदी में प्रवाह जल प्रवाह है किंतु बड़ा मत्स्य है वो प्रवाह के वेग से विचलित नहीं होकर के इस तट से उस तट उस तट से इस तट आता जाता रहता है जो मत्स्य इस तट से उस तट उस तट से इस तट आता जाता है वो मत्स्य दोनों तट से भिन्न नहीं है जो तट में पहुंचेगा वो तट से भिन्न है या नहीं तट में रहे मध्य में रहे तट से भिन्न नहीं है ठीक इस प्रकार आप जागरण स्वप्न सुश्रुति तीनों अवस्था में तीनों अवस्था में जाने आने वाले तीनों अवस्था से भिन्न है तीनो अवस्था से पृथक है आत्मा आत्मा तीनोंवस्था में तीनो अवस्था की साखी रूप से रहता है तो आत्मा तीनो अवस्था से भिन्न है इसी प्रकार सर तृतीया स्थूल सुखियों का पृथक आत्मा को समझे धीरे ही परम ब्रह्म थे धीरे से जब पृथक किया जाता है धीरेता विवेकी प्रत्येक आत्मा नवृत चक्षु अमृत तम इच्छन कोई धीर पुरुष ही प्रत्येक आत्मा का साक्षात कार्य करता है वो तो धीरे क्या है आवृत चक्षु इंद्रियों को बहिर्षय से, से हटाए बाहर विषय ग्रहण छोड़ करके अंतरात्मा चिंतन करे वही धीर है विवेकी जो जल के प्रभाव से बह जाता है वो धीरे नहीं इस प्रकार संसार के प्रवाह में इंद्रिय के से बह गया इंद्रिय भागते हैं बाहर उसके पीछे जब बह गया वो धीरे नहीं धीरे तो ही प्रत्येक को विपरीत प्रवाह कर बाहर प्रवाह को बंद करके रखे आवृतत्व तो चक्षु आवृत तो चक्षु अमृतत्व तो इच्छा मुख्य की इच्छा तो इंद्रिया के प्रवाह को बंद करके धीरे होकर के तीनों सर सत्म को पृथक समझे कौन हूँ विचार करें, ये तीनों मेरा दृश्य है तीन शर्य से मैं भिन्न हूँ इधम शरीरम कौनते येत्री त्रविदश्याय शरीर क्षेत्र है यह तदय व्यक्ति तो प्राहु क्षेत्रज्ञ तदविध इसको जानने वाला है क्षेत्र ज्ञेत्र इसको जो जानता है क्षेत्र तदविध कहते हैं तो विचार करे अब क्षेत्र हो या क्षेत्र हो जानने वाला क्षेत्र जो जाना जाता है वो क्षेत्र है तो अब जानने वाले हो या जड़ क्षेत्र आप हो वाले। जानने वाले क्षेत्र क्या है और शरीर हो गया क्षेत्र ज्ञ क्या है आगे स्वयं भगवान कहेंगे गीता में और भगवान यहाँ कहते क्षेत्र ज्ञान चाहिए माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत सब क्षेत्र में क्षेत्र के मैं ही हूं। तो अभी निश्चय हुआ कि मैं क्षेत्र ज्ञा हूँ क्षेत्र शर्र है ज्ञर भगवान कहते मैं ही सर्व क्षेत्र में क्षेत्र ज्ञा एक ही क्षेत्र के सर्वश्वर में हुई ब्रह्म है क्षेत्र का ही ब्रह्म है और क्षेत्र कौन है महाभूता अहंकार बुद्धि कह करके महाभूत कार्य स्थूल सर सब आगे सब हो गया क्षेत्र जानने वाला क्षेत्र ज्ञा ऐसा विचार करे मैं जानने वाला हूँ आत्मा तीन सर से भिन्न है तीन मेरा दृश्य है ज्ञान है अनात्मा है ऐसा निश्चय होने पर, पर ब्रह्म ही हो जाता है ठीक है यथा का नकार मुंजाद उसका अर्थ करते नाम का तीर्ण विशेषाध एक तीर्ण है घास उसका नाम मुंज इसी का इसी का कहते गर्भस्थं कोमलम तृणम उस तीर्ण के गर्भ अंदर है बहुत कोमल तीर्ण है वो कोमल तीर्ण से उसको निकालते समय बहुत युक्ति से निकाल आवर को हटाएंगे तो निकलेगा नहीं तो टूट जाता है बहुत युक्तिपूर्वक निकालना पड़ता है युक्तिया बहिर्वरक स्थितान स्थूल पत्रा नाम विभजन लक्षण उपाय न समुद्रीय बाहर आवरक है तीर्ण कोमल कोमल तीर्ण है गर्भ में रुई जैसे उसका आवरक बाहर है बाहर जो स्थित है स्थूलपत्र उनका विभाग करना पड़ता है विभाजन लक्षण उपाय विभाग ही उपाय उसी उपाय से अंदर जो इसी का है कोमल है रुई जैसे उसका समुद्वार किया जाता है ठीक इसी प्रकार एवं युक्तिय अन्य व्यतिण उपाय है यही युक्ति अनुवृत्ति भी आवृत्ति अन्य व्यति के द्वारा शरीर तृतयाद तीन शर्स कारण पूर्वक्त शरीर तृतीयाद पहले कहाक्ष्मण तीन शर्य से धीरे ही धीरे का अर्थ करते ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न ही अधिकारी भी ब्रह्मचर्या आदि ब्रह्मचर्य साधन चतुष्ट सम्पन्न ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न नहीं साधन चतुष्टय संपन्न होने पर विवेक वैराग्य युक्त हो साधन सर्व संपत्ति हो मुमुखत्व हो तब यो धीर रहे इसे अधिकारी भी समुद्रित समुद्रित पृथक से, जब पृथक आत्मा को समझ लिया सब परम ब्रह्म पर ब्रह्म ही हो जाता है वो अज्ञान के कारण तत्त कोष के साथ तादात्मा अभिमान करके तत्मय होता है अभिमान छोड़ करके अलग से पृथक समझ लिया वो स्वरूप तो ब्रह्म ही है चिदानंद रूपत्व लक्षण से उभय अभिप्राय क्योंकि ब्रह्म का लक्षण चिदानंद रूप नित्य है और स्वरूप प्रतीगात्मा भी हुई है दोनों में अभिशिष्ट समान उनसे वही ब्रह्म ही है प्रत्येगात्मात्मा एतावता ग्रंथ संदर्भेन सफल से तत्व से निरूपित्वाद उत्तर ग्रंथ भाग से अनार प्रसंग शंका इतने ग्रंथ संदर्भ से ग्रंथ से ग्रंथ से अंश से तत्व ज्ञान से निरूपित्वाद तत्व का निरूपण हुआ पांचों कोष से तीनोसर से भिन्न आत्मा ऐसा ज्ञान हो गया तो पर्रम हो जाता है उसका फल भी कह दिया सफल से सहित सफलम सफलम तत्वज्ञानम निरूपितम फल के साथ तत्वज्ञान का निरूपण हो गया फल कह दिया पर ब्रह्म हो जाता है जब निरूपण हो गया फिर उत्तर ग्रंथ भाग से अनारंभ प्रसंग आगे ग्रंथ का, का आरंभ करना कोई जरूरत तो नहीं तत्व हो गया समझ लिया तीनों चरस भिन्न है पांचों को से भिन्न आत्मा वही ब्रह्म है फल भी बता दिया ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भ पर ब्रह्मेव जा फिर आगे अनारंभ प्रसंग ऐसा शका से तदारंभ सिद्ध है आगे ग्रंथ आरंभ की सिद्धि के लिए वृत्ता अनुकथन पूर्वकं उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य आह वृत्त अतीत अतीत का अनुकथन है अनुवाद पहले जो कहा गया उसको फिर कहेंगे तो अनुवाद अनुकथन अनुपश्चात कथन पहले कहा गया है उसके फिर अनुवाद करके अनुवाद पूर्वकं उत्तर ग्रंथ के तात्पर्य कहते आगे ग्रंथ का तात्पर्य कहते पर परा परा परात्मनो परात्मनो देवं देवं युक्त्या युक्त्या युक्त संभावित तत्वसिवाक्य सागत लक्ष्य से एवं युक्त्या परा एकता संभाविता सा से आदि वाक्य ही भाग त्याग न लक्ष्यते एक पर और एक अपरात्मा पर है ब्रह्म ईश्वर अपरात्मा है जीव एवं इस प्रकार पूर्व ग्रंथ के द्वारा युक्ति से दोनों में पहले लक्षण समान होने से एकता है इत्थम सचित परानंद आत्मा युक्त तथा विधम युक्ति से सिद्ध परम ब्रह्म तय श्रुत्यंत पहले कहा था वो अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चय कर दिया पंचकोश से तीनों स्वर से आत्मा भिन्न है और वह नित्य है आनंद रूप है इसलिए दोनों की एकता संभाविता है युक्ति के द्वारा एकता संभाविता एकता जो श्रुति में कही गयी तत्वसी अहम ब्रह्मास्मी आदि श्रुति के द्वारा जीव ब्रह्मी की एकता कही गई और यहाँ युक्ति के द्वारा संभव हुआ श्रुति में जो कहा गया है यहाँ दोनों की एकता युक्ति से संभावित है श्रुत्र से कहा जाने पर भी जब तक युक्ति से एक का संभव ऐसा निश्चय नहीं होता है तो आगे ध्यान निधि ध्यान नहीं बनेगा ये संभव है पहले संभावित होने पर ही निधि ध्यान होगा अब यहाँ युक्ति के द्वारा एकता संभावित हुई जो एकता युक्ति से संभावित हुई एकता तत्वमस्यादि वाक्य ही भाग त्यागने ने लक्ष्य थे तत्वमस्यादी महावाक्य है श्रुति में महावाक्य है भेद भ्रम निवर्तक वाक्य वाक्य बड़ा नहीं महत अर्थ होने से महावाक्य हो। अर्थ उसका महत् है और महत्व क्या है भेद भ्रम का निवर्तक मुख्यदायक भेद भ्रम निवर्तक वाक्य को महावाक्य कहते और एक होता है अभांतर वाक्य स्वरूप बोधक वाक्य को अभांतर वाक्य कहते हैं सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म ये सर्व बोध वाक्य है वाक्य और तत्तम आदि वाक्य है महावाक्य सत्यम से आदि वाक्यों उनके द्वारा सा मतलब एकता भाग त्याग न लक्ष्यते भाग त्याग लक्षण नया बोध्यते ज्ञाप्यते बताई जाती है लक्षण के द्वारा लक्षण है एक जहल लक्षण एक अजहल लक्षण और एक जहत अजहत लक्षण अथवा उसका नाम भाग त्याग लक्षण जह लक्षण में अपने स्वार्थ स्वार्थ सक्यार्थ को त्याग करना पड़ता है सक्यार्थ को त्याग करके अलग अर्थ लेना पड़ता है लक्ष्य अर्थ लेना पड़ता है गंगायाम घोष घोष आभिर के पल्ली गांव गंगा प्रवाह के अंदर नहीं होगा गंगायाम घोष कहते हैं गंगा में अर्थात तीर में तीर को गंगा सदस्य का प्रवाह का अर्थ का कर दिया तीर का ग्रहण किया ये जह लक्षण है अजह लक्षण है शक्य का त्याग नहीं होता है आपी तो अधिक ग्रहण होता है श्वेतो धावति वो शुक्ल दौड़ रहा है श्वेतो धावति श्वेत तो रखा उसके साथ अश्व का घोड़े दौड़ रहे हैं कहते श्वेतो धावति उसका अर्थ है श्वेतो अश्व धावति श्वेत अश्व दौड़ रहा है तो यहाँ अजहत लक्षण है और एक होता है जहत अजहत जहत कार से त्याग करता हुआ अजहत कार से त्याग नहीं करता हुआ तो जहत अजत का कुछ त्याग करता है कुछ त्याग नहीं करता है इसलिए उसको कहते भाग त्याग भाग अंश एक अंश का त्याग करेंगे एक अंश का त्याग नहीं करेंगे तो भाग त्याग हो जाएगा किसका त्याग करेंगे विरुद्ध अंश का विरुद्ध स्वयं देवदत्त इसे कहा गया किसी देवदत्त व्यक्ति को पहले देखा था अन्य स्थान में पूर्व काल में दिखाता तद्य से तत्काल में देवदत्त को देखा था अभी ए तद्य में देवदत्त को देखते हैं वो दद्य सतकालय देवदत्त ए तद्य से तत्काल देवदत्त दोनों में कोई किसको संशय होता है वही व्यक्ति है ये अलग ही क्योंकि पहले तो अलग प्रकार व्यस्त था अभी तो जटा दाढ़ी बना करके बैठा है वही है या दूसरा है तो अन्य उसको बताते है सोयम देवदत्त बाकी उपदेश करता है वही देवदत्ता यह है और सुनने वालों को ज्ञान होता है सोयम देवदत्ता का तद्य स तत्कालय विशिष्ट देवदत्त ए तद्य विशिष्ट देवदत्त एक ही किंतु तद्देश और एकदेश एक नहीं हो सकते, तत्काल पूर्व काल और वर्तमान काल एक नहीं हो सकते। यदि एक नहीं हो गए तद्देश तत्काल विशिष्ट के साथ एक तत्काल का विशिष्ट एक किस होगा विशेषण भिन्न भिन्न नहीं। इसलिए वहाँ विशेषण विरुद्ध वंश को त्याग करके शुद्ध देवदत्ता का ज्ञान होता है तद्देश तत्काल ए तद्देश विरुद्ध है उनको छोड़ दिया छोड़ करके शुद्ध देवदत्त तो लेकर वही देवदत्ता है ज्ञान होता है कहा जाता है सोयम तद्देश तत्काल तद्ध विशिष्ट देवदत्त ए तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त है ऐसे शब्द करने पर भी प्रयोग करने पर भी सुनने वाले को ज्ञान होता है और बोलने वाला भी बोलना चाहता है कि वही देवदत्त यही है तो तद्देश तत्काल विरुद्धवश को छोड़कर के केवल देवदत्त का ज्ञान होता है ये भाग त्याग लक्षण है इसी प्रकार तत्वमसी में तत्व का सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान यह निरंकारत्व उसमें विशेषण है अत्व पदकार अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान ये शाहकारत्व विशेषण है ये दोनों विरुद्धांश को छोड़ करके उसकी उपाधि माया इसके उपाधि अविद्या दोनों को छोड़ दो शुद्ध चैतन्य है लक्ष्यार्थ एक है लक्ष्यार्थ में एकत्व में कोई बाधक का नहीं है लक्ष्य लक्षण ज्ञाप्य ज्ञान कराया जाता है देखो टीका में एवं का अर्थ उक्ता जैसे पहले बताया परापरात्मो हो तत्व पदार्थ हो एक पर है तत्पदार्थ अपर है तम पदार्थ महालक्ष्मी में तत्वसी तत्पद तम पद है अपरा परमात्मा तम पदार्थ अपरात्मा परमात्मा जीवात्मा परमात्मा है तत्पदार्थ तम है पदार्थ जीवात्मा दोनों की एकता का अभिन्नता दोनों अभिन्न एक है युक्ति के द्वारा लक्षण साम्य प्रदर्शनादि उपाय न दोनों में लक्षण समान है सत्यम ज्ञान आनंद रूपे लक्षण साम्य हे ये दिखाया आदि से शुद्ध चैतन्य है अन्य दिखाया इस उपाय से संभाविता अंगीकारिता स्वीकार कराइए एकता मानी गई था एकता वो जो एकता कही गई युक्ति के द्वारा तत्व्य तत्व सदि महावाक्यों के द्वारा स्पष्ट बोध्यते ज्ञाप्यती कही जाती भाग त्याग भागते आगे लक्षण का अर्थ करते है विरुद्धांश परित्यागना विरुद्धवश का त्याग करना भाग है अंश अंश परित्यागे न फिर किसी अंश का त्याग करना विरुद्धवश का अविरुद्धवश को लेना विरुद्ध जैसे तद्देश तत्काल ए तद्य तत्काल तद्देश्य के साथ ए तद्देश का तत्काल के साथ तत्काल का दोनों का विरुद्ध है इसे स्वयं देवदत्त में जो तत्ता और जनता दोनों का त्याग करके केवल देवदत्त का बोध किया जाता है यहां इस प्रकार तत्वसी में तत्पदार्थ में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्व तम पदार्थ में अल्पज्ञत अल्पशक्ति मिद्ध है जो सर्वज्ञ अल्पज्ञ तो कैसे होगा जो सर्वशक्तिमान वो अल्पशक्तिमान कैसे होगा तो विरोध तो हो तो ध्वस का छोड़ करके उपाधिवश का छोड़ दिया और उपाधि के सर्वजज्ञ शुद्ध चैतन्य में सर्वज्ञ नहीं न तो अल्पज्ञात है माया उपाधि के कारण सर्वज्ञ है शुद्ध चैतन्य तो चैतन्य मात्र है उसमें कोई धर्म नहीं निर्विशेष है तो एक ही जो शुद्ध चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ वही शुद्ध चेतन तुम पद का लक्ष्यार्थ वही एक धाग त्यागे न लक्ष्यते का लक्षण या वृत्तिया बोध्यते वृत्ति दो प्रकार है शक्ति लक्षण अन्य तर्क वृत्ति कहते तर्क संग्रहण आया शक्ति एक और एक है लक्षण शक्ति से बोधन किया जाता है कहीं कहीं लक्षण से बोधन किया जाता है शक्ति से जैसे कहेंगे गंगा तेरे घोष शक्ति होगा गंगा तेरे में घोष गांव है किंतु गंगायाम घोष कहें तो लक्षणा करनी पड़ती है ऐसा शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध वृत्ति है उस वृत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञान कराई जाती है एकता तो। पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण मत से पूर्णश